पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं वे पूज्य होकर तिलोक जयी होते हैं सुनो चंद्रावली भक्त की बात करता हूँ मुक्ति तो मिलती है पर भक्ति कहाँ मिलती है भक्ति के कारण मैं पाताल में बड़ी राज का द्वारपाल होकर रहता हूँ शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है जिसे गोप गोपियों के सिवाय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 कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी यह पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है इसके साथ वार्तालाप करके अंत में हम विचारनी बनेंगे हमारे मोहन मोर मुकुट पीताम्बरधारी प्राणवल्लभ कहाँ है देखते हो न इन लोगों की निष्ठा कैसी है वृंदावन का भाव ही दूसरा है सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे राधा को नहीं चाहते गोपियों की निष्ठा ज्ञान भक्ति और प्रेमा भक्ति भक्त कौन श्रेष्ठ है ज्ञान मृशित भक्ति या प्रेमा भक्ति श्री रामकृष्ण ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता और ममत्व तो ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं यह ज्ञान तीन मित्र जंगल में जा रहे थे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 वह ज्ञानी था वह जानता था कि ईश्वर शिष्ट स्थिति प्रलय के मूल कारण है और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा आओ पेड़ पर चल बैठे उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था स्नेह ममता का भाव आया था तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्मत को छोटा वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट न हो उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे श्री राम कृष्ण तथा भक्तों के ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया